चर्चा का विषय संस्कार है मनुष्य जो कुछ भी बाहर से दिखाई दे रहा है उसका मूल आधार संस्कार है उसके संस्कारों पे खड़ा है वो। उसके बोलने के पीछे संस्कार है करने के पीछे संस्कार है उसके विचारने के पीछे संस्कार है संस्कारों का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है जैसे ईश्वर अदृश्य है आंखों से दिखाई देता नहीं है वैसे संस्कार है संस्कार भी एक वस्तु है एक पदार्थ है आपने सुना होगा पढ़ा होगा दिखाई देने वाली वस्तुओं की अपेक्षा जो ना दिखाई देने वाले वस्तुएं हैं वो अधिक शक्तिशाली होती है महत्वपूर्ण होती है स्थूल वस्तुओं की अपेक्षा जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं अधिक महत्वपूर्ण होती है ईश्वर से सूक्ष्म कोई नहीं है ईश्वर से स्थूल जीवात्मा है जीवात्मा से स्थूल प्रकृति है प्रकृति का सबसे बड़ा प्राथमिक घटक जो है महत्वपूर्ण वो बुद्धि है महत्व महत्व के बाद फिर अहंकार का क्रम आता है अहंकार के बाद फिर मन है मन के बाद पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं उसके बाद पांच कर्मेंद्रियाँ हैं उसके पश्चात तन्मात्राएँ हैं उसके पश्चात पांच स्थूलभूतें हैं और उनसे बने ही आगे जो वस्तुएं आई स्थूल शब्द स्पर्श रूप्रस गंध वाली पशु पक्षी कीट पतंग अथवा सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि जो ग्रह उपग्रह है वृक्ष वनस्पति का नमूल फल भोग्य पदार्थ भोग्य पदार्थ को प्राप्त करने के साधन ये सब स्थूल प्रक्रिया में आते हैं जितनी जितनी सूक्ष्म वस्तु होती है उतनी उसकी अधिक अद, महत्ता है अधिक महत्वपूर्ण अधिक महत्व है उसका और उसको सबसे अधिक जानना चाहिए बल लगाना चाहिए यदि हमें अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन देना है तो संस्कारों को बदलना पड़ेगा आत्मा बदलती नहीं है शरीर बदलता है इंद्रियां बदलती है मन बदलता है बुद्धि बदलती है संस्कार भी बदलते हैं आत्मा बदलती नहीं है ये संस्कार क्या है इसके विषय में दार्शनिक दृष्टिकोण से विचारते हैं आत्मा बुद्धि के साथ बुद्धि मन के साथ मन इंद्रियों के साथ में इंद्रिया अपने गोलकों के साथ में बाहर जाकर के विषयों के साथ में संयुक्त होती है और प्रत्यावर्तित होकर के जीवात्मा को अनुभूति कराती है और अनुभूति अनुकूल होती है तो सुख होता है प्रतिकूल होती है, दुख होता है वो अनुभूति जो सुख और दुख वाली रूप वाली होती है उसमें जीवात्मा यदि अज्ञान पूर्वक तल्लीन होता है निमग्न होता है दूसरे शब्दों में कहें वृत्ति सारूप्य में जाता है दार्शनिक शब्द एक उस चित्त की वृत्ति में घुलमिल जाता है अपना मानता है तो एक संस्कार पड़ जाता है उसका नेगेटिव और वो नेगेटिव जो एक बार बन जाता है वो नेगेटिव जब जब जीवात्मा देखता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति उसकी बनती है वर्तमान की परिभाषा में उस नेगेटिव का नाम संस्कार है किसी भी विषय के भोग को हमने किया और सुख लिया उस वस्तु के उसके रंग के रूप के गंध के स्पर्श के और रस के पांचों के संस्कार उसके आकार के उसके मूल्य के उसके बनाने की उसकी विधि के उसके गुणों के सब कुछ के संस्कार मन के ऊपर पड़ते हैं यदि हम आसक्त तो होकर के उसको भोगते हैं तो मैंने कहा नींबू अब आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं नींबू कहते ही आपके मन के अंदर जो नींबू के संस्कार सब उभर जाएंगे गोल गोल पीले रंग का खट्टा सुगंध का भी आप स्मृति उठा सकते हैं गंध की स्पर्श की खुर्दरा शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों की स्मृति आप उठा सकते हैं उसके उपयोग क्या है गुण क्या है क्या मूल्य उसका कहां मिलता है क्या कहाँ उपयोग होता है उसका सबकी स्मृति आ जाएगी तत्काल एक क्षण में हमने भोग रखा उसको बहुत भोग रखा है भोग रखा इसी प्रकार जो मिठाइयां हैं जो नमकीन हैं जो फल है जो सब्जियां हैं जो औषधियां हैं जो कुछ भी इसी प्रकार व्यक्ति पशु पक्षी कीट पतंग सबके संस्कारों पर जाते हैं तो भोगी गई वस्तुओं के चित्र नेगेटिव्स, जो हमारे मन मस्तिष्क में अंतःकरण में आत्मा बने हुए हैं उन संस, उस नेगेटिव को उन चित्रों को उस छाप को संस्कार कहते हैं और जब जीवात्मा अपनी स्वयं की आंखें बंद करके अपने स्वयं को विवेक को खोकर के संस्कारों के माध्यम से जब देखता है तो उसको वस्तु ऐसी दिखाई देती है जो हमने भोगी उसने अज्ञान के कारण सुखदायी वस्तु को दुखदायी मानता है और दुखदायी वस्तु को सुखदायी मानता है भोग के संस्कार देखिए आप एक बार हमने जिस वस्तु को देखा है उसको भोगा है दुबारा उस वस्तु के संस्कार उठाते ही ये आलंबन प्राप्त होते ही तत्काल हमारी इच्छा होगी उस वस्तु को मैं देखू उस वस्तु के मैं से जानू पता लगाऊ प्राप्त करूं मैं और भोगू ये संस्कारों के कारण है बस संस्कारों का बनाना जीवन है अच्छे संस्कारों का और बुरे संस्कारों का बनाना मृत्यु है शरीर की कोई कीमत नहीं है कपड़े की कोई कीमत नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में चमड़ी की कीमत नहीं है मांस की कीमत नहीं है समय की कीमत नहीं है स्थूल व्यावहारिक कार्यों की कोई कीमत नहीं है कीमत है बुद्धि की है सुसंस्कृत बुद्धि की तन में मना शिव संकल्प मस्तु बुद्धि को बनाना सुसंस्कृत करना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रयोजन है जिसे किसान व्यक्ति आपने उदाहरण सुना होगा इन उदाहरणों को सुनने से फिर संस्कार हमारे हैं उस प्रकार के किसान व्यक्ति किसी घोर जंगल में जाकर के उबड़ खाबड़ जमीन है वहां झाड़ियों को कांटों को बड़े बड़े वृक्षों को काट देता है जला देता है अलग कर देता है जड़ों को निकालता उसके ये जो आर्यवन दिखाई दे रहा है आपको हम जब यहाँ आए थे तो बड़ा झाड़ झंकार था यहाँ पर वो बड़ खा बड़ टीले थे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले दस 15 पंद्रह 20 बीस पे फीट ऊंचे टीले थे इन लोगों ने चार चार पांच पांच ट्रैक्टर लगा कर के लेवल किए मूल हुए झाड़ियाँ झंकाड़ कादा कीचड़ पत्थर मिट्टी कई मासों तक लगा कर लेवल किया उसको बाद में लगा दे, दे किसान जो होता है इस भूमि के अंदर जो झाड़ होते हैं बड़े बड़े वृक्ष होते हैं कंटीले थोर या विश उत्पादक उन वृक्षों को साफ करके भूमि को लेवल बना के सुंदर बना करके उसी भूमि के अंदर अनाज है सब्जियां है फल है औषधियां हैं वनस्पतियां हैं फूल है अपने अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन करता है ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी का काम खेती करने का है उसका काम मानसिक खेती करना है जन्म जन्मांतर के संस्कार बने हुए हमारे मन के अंदर काम के क्रोध के लोभ के मुंह के ईर्षा के द्वेष के अहंकार के अनुकूल वस्तु को और विशेषकर भोगी जो वस्तु है अनुकूल वस्तु नई भी हो सकती है पुरानी भी हो सकती है अनुकूल वस्तु जो हमारे सामने आती है उससे सुख उत्पन्न होता है उस सुख को जो स्थिर करके अनुभूति करता है पकड़ता है उसको उस सुख के पीछे दुख की अनुभूति नहीं करता है अथवा यह अनुमान नहीं लगाता है इस दुख के पीछे सुख दुख छुपा हुआ है इस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है तो सुख के संस्कार उसके बन जाते हैं ये बहुत सुखदाई वस्तु है केवल सुखदाई वस्तु है दुखदाई है ही नहीं ये वो संस्कार उसके आगे जा करके उसको फिर दोबारा भोगाने में प्रवृत्त करते हैं ये संस्कार जो हैं, ये जन्म जन्मांतर के होते हैं एक जन्म के नहीं होते हैं। हां जिन्होंने केवल पढ़ा है उसके संस्कार कम उत्पन्न होते हैं जिन्होंने पढ़ा भी और सुना भी है उनके और अधिक होते हैं जिन्होंने पढ़ा है सुना है और देखा है उनके और संस्कार होते हैं लेकिन जिन्होंने पढ़ा है सुना है देखा है और भोग लिया है उनके संस्कार और अधिक बनते हैं जो सुखपूर्वक भोगते हैं तल्लीनता से उनके और अधिक संस्कार गहरे बनते हैं और जो लंबे काल तक भोगते हैं उनके और अधिक गहरे संस्कार बनते हैं और उतने गहरे संस्कार बनते हैं कि वो जीवन के अंतिम समय तक वो उसी चीज की इच्छा कामना की रहती है उसकी उठते ही वो चीज आ जाती है उसको उदाहरण धन का है धन वाले को उठते ही धन की आज वहां जाना आज वहां जाना ये करना वो कमाना ये लेना वो देना वो देना वक्ता किस प्रकार के संस्कार हैं लेखक है। के उस प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं ये लेखक बैठे हमारे आज इतना हो गया है एक मंडल ऊपर हो बुरा होने में इतने सुख्त बाकी हैं इतने बाकी हैं और दीपावली तक हम पूरा कर देंगे इसको वहां जाना है इसलिए पूरा कर देंगे कुछ संस्कार उत्पन्न उठते ही ईश्वर की अनेक बार तो स्थिति मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं मैं यदि मेरा मन पे नियंत्रण ना हो उठते ही चाहे मैं साढ़े बजे उठू चार बजे उठ जाए बजे उठू मैं उठते संस्कार आएंगे हाँ क्या काम करना है किसको भेजना है कौन सी पुस्तक छपानी है मैं अपनी बार बता आपको ईश्वर की उपासना किए बिना भी अनिंत मन होता है तो इस प्रकार के संस्कार पैदा जाते हैं आज क्या काम करना है बाकी कौन सा काम बाकी है प्राय ईश्वर का ध्यान करके मैं कार्य करता हूं उल्टा नहीं लगा ऐसा प्रचार कर दो जाकर के उठते ही समझते हैं कौन से बुझे छपानी नहीं याद इसको भेजना है अहमदाबाद काम आदमी के काम के संस्कार उठते पैदा होते हैं क्रोधी के क्रोध के ईर्षा लो के ईर्षालों के धन के जिसके तो संस्कार होते हैं आप ये अनुभव करेंगे मैंने तो खूब अनुभव किया आप भी कर सकते हैं रात को सोते समय जिस विचार को लेकर के आप सोएंगे सुबह वही उचार उत्पन्न आप गीत गुनगुनाते हुए मैं तो अभी भी अनुभव करता हूं भैया कुछ भजन सुनता हूं मैं कईयों को पता ही नहीं वो भजन मेरे दिमाग में गुंजता ही रहता है दिन भर ये माताजी कहती है सुनाई दे रहा है माताजी जी ये कहती है मेरे मन में गायत्री मंत्र कोई बोल रहा है मैंने कहा अच्छी बात है बोल रहा है कोई और दूसरा तो नहीं बोल रहा है तो मेरे मन में अनेक बार तो कुछ गीत महीनों तक तो घूमते रहते हैं तो सुनता हूं दिमाग में बैठ जाता रंग जाता है लेस्टर गया मैं इस वर्ष भी सुना पीछे भी सुना लगभग चार पांच वर्ष में एक डॉक्टर आते हैं वहां पर पंजाब के हैं उनसे गीत सुनता हूं मैं वो अकॉर्डिंग लेके आते हैं बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्टर है लेकिन बजाने का शौक है उसको हे मेरे भगवन सब तेरी अर्पण ये तन और ये मन सब तेरी अर्पण हे मेरे भगवन अब ये भजन मेरे दिमाग में ऐसा ठसा हुआ है कि जब भी खाली हो तो मैं भजन बोलता है बुरा नहीं है लेकिन रंगा भाई कभी कोई भजन दूसरा कभी कोई और कोई गीत कभी कोई और कोई कविता कभी और कोई वाक्य संस्कारों के पर सारा आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है अत्यंत गाड़ी चलाना कुछ भी नहीं है इसके आगे कंप्यूटर कुछ भी नहीं है लेखन भी कुछ भी नहीं है लेखन भी कुछ भी नहीं है पढ़ना भी कुछ भी नहीं है प्रवचन भी कुछ भी नहीं है क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में मन को पकड़ करके उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है यह मुख्य कार्य है क्या चीज है हां हांगा लगाइए ध्यान दीजिए आध्यात्मिक क्षेत्र में मन में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है इसको समझ नहीं पाता व्यक्ति यदि मैं लौकिक दृष्टिकोण से कहूं हम अपने मन को अपने बुद्धि को डस्टबिन बनाए रखते हैं हम डस्टबिन कूड़ा पात्र हम स्वयं भी डालते रहते हैं और दूसरों को छोड़ दे रखी आओ जी डाल देना कोई बात नहीं जो जोया डाल देगा भर रखा है हार्ड डिस्क फुल हो उसकी, -थस गई उसकी बिल्कुल ठसा ठस भर गई हेलती नहीं है अभी चलती नहीं है मैं अनुभव करता हूँ अपने विषय में आपके मन में ऐसा ही होगा लगभग इतनी फालतू बातें इतने फालतू संस्कार इतनी फालतू चर्चाएं इतने फालतू जीवनियां इतनी फालतू घटनाएं हमने मन में पैदा कर रखी हैं जो शिवाय द्वेश के राग के ईर्षा के अहंकार के और काम के क्रोध के कोई पर, कोई और परिणाम निकलता है नहीं ऐसे संस्कार पर रखे संस्कार बस इस संस्कारों का मारना ही बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों को जगाना ही हमारा कार्य है। पेंटर होता है ना चित्रकार वो जैसे चित्र बनाता है किसी के बिगड़े हुए चित्रों को ठीक बना देता है बिगड़े हुए लेखों को ठीक बना देता है कविताओं को ठीक बना देते हैं श्लोकों को लेखों को वाक्यों को पद्यों को मैंने कोई लेख लिखा मैंने कहा अध्यापक जी ये लेख पढ़ना जरा कोई गलती निकाल देना तो गलती निकाल देंगे दिनेश जी निकाल देंगे ऋषिदेव जी निकाल देंगे प्रियस जी निकाल निकाल देंगे देख देख के देख देख के देख देख के यहाँ कौम आनी चाहिए ये छोट ये ये वाक्य यहाँ आना चाहिए ये ये शब्द यहां ठीक नहीं है इसको इधर लाओ ये उधर लाओ उधर लाओ उधर लाओ जैसे हम लेख लिखते हैं चित्र बनाते हैं वैसे ही मन का संस्कार होता है आध्यात्मिक आदमी का काम सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक है ध्यान का ईश्वर का ध्यान भी एक ध्यान है मन का ध्यान मन की पुस्तक को पढ़ना मन की फाइल को देखना ध्यान देने की बात है अच्छे और बुरे संस्कार हम ही बनाते हैं हम ही उसको संभाल के रखते हैं हम ही उसकी रक्षा करते हैं हम ही उनको बढ़ाते हैं पानी देते हैं हम ही उनका प्रयोग करते हैं बनाया भी हमने रखा भी हमने रक्षा भी हमने की बढ़ाया भी हमने प्रयोग भी हम करते हैं उन संस्कारों का अब उल्टा चलिए इसका प्रयोग हम ना चाहें तो नहीं करें हमारे हाथ में है। इसकी वृद्धि हम ना करें करें हमारे हाथ में नहीं करेंगे हम इसकी रक्षा करें ना करें हमारे हाथ में नहीं करेंगे हम इसको सुरक्षित रखें नहीं रखें हमारे हाथ में इनको बनाए ना बनाए हमारे हाथ में इनको नष्ट करें ना करें हमारे हाथ में हम चाहें आज हमें इस प्रकार के संस्कार को नष्ट कर देना है बस पहले पकड़ना होता है छूट ना जाए पकड़ के रखना होता है फिर इसको दबाना होता है फिर पिटाई करनी होती कूटना होता है निर्बल हाथ पांव तोड़ने पड़ते हैं इसके और फिर इसको निर्बल बना करके बेहोश बना करके तो फिर गला कोट देना पड़ता है ऐसी स्थिति आती है आप अनुभव करेंगे हर चीज के संस्कार बनाए जा सकते हैं ऋषि ने कहा लिखा है सूत्र बताता हूं याद नहीं आ रहा है जैसे बुरे संस्कार आदमी को बांधते हैं सिगरेट पीने वाले को सिगरेट बांध लेती है सिगरेट नहीं पिएगा सिर दर्द भूख नहीं चेतनता नहीं बुखार खांसी जुकाम सर्दी बेचैनी नहीं, नहीं पिएगा तो ऐसा होगा शराब पीने न पीने वाले की स्थिति ये बनती है गुटखा खाने वाले की गैसी बनती है तंबाकू खाने वाले गैसी बनती है ऐसे ही उल्टा लो जो ईश्वर प्रधान का संस्कार बनाता है ईश्वर प्रधान बनाए बिना उसको मजा नहीं आता है ना पढ़ाने में ना लिखने में ना कार्य करने में ना, न, न, ना कोई प्रवचन देने में ना कोई भक्ति करने में ना ध्यान कराने में ना किसी करने में मजा नहीं आता उसको ईश्वर प्रधान से युक्त होकर के काम करना चाहिए तब मजा आता उसको दान के संस्कार होते हैं मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा अब भी होंगे लेकिन मैंने देखा है उनके घर में जब तक कोई व्यक्ति भोजन करने वाला नहीं आता है तब तुमको भोजन अच्छा लगता नहीं क्यों नहीं आज मेरे घर में भोजन करने वाला नहीं आया कोई भिक्षुक नहीं आया जिसको भिक्षा दे सके जब तक व्यक्ति दान नहीं निकालता है ऐसे व्यक्ति देखिए मैंने रोजाना एक दिन नहीं रोजाना दान देते हो अनाज का वस्त्र का भोजन का सोने का चांदी का तो संस्कार बांध लेते आदमी को व्यायाम बांध लेता आदमी को विगत साल डेढ़ साल से मैंने व्यायाम बंद कर दिया या नाम मात्र कर रहा है इस व्यायाम ने मेरे को बांध लिया चाहे मैं सुबह छह बजे व्यायाम करता था या कार्यवशात में आठ बजे करता या कभी कभी किसी कारणवशात भले स्नान करने का या भोजन करने का अवसर स्नान करने का सर ग्यारह बजे मिलता है या बारह बजे मिलता अभी भी अनेक बार हो जाता है बिना व्यायाम के स्नान की स्नान नहीं बिना स्नान किए भोजन नहीं बंद गया मैं तो संस्कारों ने बांध लिया मेरे को नियम था मेरा क्या कहा मैंने स्नान किए बिना भोजन नहीं करना और व्यायाम किए बिना स्नान नहीं करना इतना बांध लिया मेरे को ऐसा लगता बिना व्यायाम किए जैसे इस खा रहा हूं तो बता पेट जो है जगह ही नहीं, पचे नहीं है पचेगा ही नहीं अग्नि है ही नहीं अब बिना लकड़ी जलाए दाल घोलता रहे उसके अंदर पानी के अंदर तो गुल्ले घूटेगी पकेगी ऐसा लगता था व्यायाम नहीं किया है तो जठा तेज नहीं हुई है जो खाएंगे पचेगा नहीं ऐसा लगता था अच्छे संस्कार भी बांधते हैं बुरे बांधते हैं संस्कार जो हैं जन्म जन्मांतर के तो होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इसके पश्चात माँ के गर्भ में आते हैं संस्कार बनते हैं जैसा माँ खाएगी उसी प्रकार का शरीर बनेगा माँ सातिक भोजन खा रही है दूध मक्खन मलाई अच्छी सब्जियाँ अच्छे फल रस जूस आदि उस प्रकार का शरीर बनेगा माँ अच्छा बोलती अच्या अच्या अच्या है, अच्छा देखती है, अच्छा सुनती है, अच्छा विचारती है अच्छे क्रियाकलाप करती है शरीर को ठीक प्रकार स्वच्छ पवित्र रखती है उसका संस्कार पड़ेगा माँ का संस्कार बनता है पिता का संस्कार बनता है फिर परिवार के भाई का बहन का चाचा का मामा का पड़ोसी का ताऊ का गली वालों का संस्कार पड़ता है फिर अध्यापक गुरु का संस्कार बनते हैं संस्कार देने वाले होते हैं आज आध्यात्मिक संस्कार देने वाला लाख में से एक गुरु मिलेगा नहीं मिलता है एक गुरु ही नहीं है आचार्य नहीं है नहीं आचार देने वाले आचार्यती थी आचार्य जहर लगता है दो आचार करना देते कोई सुनने को तैयार नहीं है ये काम ना करो ना करना बड़ा खराब होता है ये काम उचित नहीं है ये हानिकारक है ये पाप है यह धर्म है गलत परिणाम निकलेगा गलत प्रभाव पड़ेगा शरीर की हानि होगी बदनामी होगी अनुचित है अधर्म है नहीं सुनते हैं ना कोई बताने वाला और ना मानने वाला आचार्य नहीं ये पुस्तकों को बढ़ाने वाले हैं शब्दार्थ जान देने वाले आचार्य नहीं है गुरु भी नहीं है जो विशाल हो बड़ा हो महान विचारों वाला हो ज्ञान विज्ञान देकर के व्यक्ति को बड़ा महान बनाता हो जो अपने ज्ञान विज्ञान की बातें वाणी के माध्यम से उसके श्रोत्र के माध्यम से उसके हृदय में अंतक में जाके जमा देता हो उसी प्रकार का बना देता हो उसका नाम गुरु वो भी नहीं तो गुरु संस्कार बनता है, फिर सन्यासी उपदेशक है पंडित हैं पुरोहित हैं अच्छे पंडित कहाँ आते हैं घरों में नहीं आते हैं लोगों में बिगड़ रहे सारे ही जिनके घरों में सन्यासी पंडित पुरोहित जाते हैं सौभाग्य उन व्यक्तियों का हर दिन आना चाहिए हर दिन सैकड़ों मंत्र भरे पड़े, पड़े हैं देखो आप को अपने घर में विद्वान बुलाए लाओ उनको आओ खिलाओ पिलाओ उनको सत्संग करो ये कई लोग बैठे हैं यहां पर जिनके घरों में आता ही बैठे हैं इनके घरों में उनका निर्माण हुआ है उनके बच्चों का निर्माण हुआ है जिनके घर में साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी आते रहते हैं या वो उनके पास जाते रहते हैं दूसरा पक्ष ही है या उनको पढ़ते रहते हैं उनसे उनकी बातें सुनते रहते हैं बुलाना अथवा जाना अथवा सुनना अथवा विचार करना इस स्थितियां है कुछ नहीं हो रहा तो विद्वान कहाँ बनेगा फिर स्वाध्याय सत्संग वो भी नहीं संस्कार बनते हैं नियमित कौन वेदों को पढ़ने वाले हर समाज नहीं पढ़ते हैं नियमित पढ़ने वाले कोई नहीं पढ़ता प्रधान नहीं पढ़ता मंत्री नहीं पढ़ता सभासद नहीं बनते आर्यों की तो बात दूर है रोजाना बैठ करके पुस्तकों साफ जैसे कुरान पढ़ता है बाइबल पढ़ता है गुरुगुरु साहब पढ़ता है बहुत कम देखे मैंने मुसलमानों को देखता हूं मैं सिखों को देखता हूँ मैं ईसाइयों को देखता हूँ टते हैं बालाएं हैं, हैं कौन वेदों को पड़ता है ये हमने पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं बहुत लंबा विषय हो जाएगा वेदों को छापा हमने बड़ी चमत्कृत लोगों ने कहा मैंने आज पचहत्तर वर्ष का हो गया वेद वेद वेद वेद वेद सुना था आज मुझे पहली बार देखने को मिला उसने हाथ जोड़े नतमस्तक हुआ उसको गले लगाया उसको वेद को सिर पर लख दिया उसने गदगद हो गया आंसू आ गए उसके ये पढ़ने की चीजें कौन पढ़ता है संस्कार क्या बनेंगे फिर आत्मचिंतन आत्मनिरीक्षण निरिध्यासन फिर ध्यान इतनी श्रृंखला आई इतनी श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति संस्कार बनते हैं उपासना से बहुत जबरदस्त संस्कार बनते हैं ध्यान से ध्यान से चिंतन से निरध्यासन से बहुत कम काल के अंदर बुरे संस्कारों को दबा सकता है निर्बल कर सकता है नष्ट कर सकता है अच्छे संस्कारों को उभार सकता है दृढ़ बना सकता है व्यवहार में ला करके स्वाभाविक बना सकता है कम काल में ध्यान के माध्यम से केवल पढ़ने से संस्कार नहीं मानते व्यवहार में लाने से होते हैं और दिमाग में घुसा हम भूल जाते हैं आप भी आत्मक्षण करना मेरी ओर देखिए आप मैं ब्रह्मचारी हूं मैं मैं ब्राह्मण हूं मैं ईश्वर की ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य लेके चलने वाला ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है ब्रह्मणी चरती थी ब्रह्मचारी ईश्वर में डूबा हुआ हूं ईश्वर मेरा लक्ष्य है ईश्वर मेरे साथ है ईश्वर को मुझे प्राप्त करना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहा हूं लिख रहा हूं बैठ रहा हूं खा रहा हूं पी रहा हूं चल रहा हूं कहां दिमाग रहता है इन दिमाग खोजा लक्ष्य भूल जाते हैं हम लोग मैं ब्राह्मण हूं भूल जाते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं भूल जाते हैं मैं तपस्वियों में भूल जा, भूल जाते हैं व्यक्ति मैं त्यागी हूं मैं मैं अनुशासित हूं व्यक्ति मैं, मैं आदर्शों को लेकर चलने वाला हूं मैं ऋषियों का से मार्ग का पथिक हूं कहां दिमाग रहता ही नहीं है खाने के समय रोटी में ध्यान चला गया गाड़ी में बैठेगा तो दुनिया को देखते रहते हैं वहां गए तो प्रवचन को सुनते रहते हैं पढ़ने में लिखने में खाने में पीने में व्यायाम में व्यक्तियों में धन में संपत्ति में पांच विषयों में इन्हीं में ध्यान लग जाता है वृत्ति सारोप्यम बन जाता है अब वृत्ति स्वारोप्यम की क्या स्थिति होती है भोगी अवृत्ति वैरोप्यम की स्थिति क्या है योगी समझ गए वृत्ति हाँ जी समझ गए वृत्ति वैरोप्यम क्या है वृत्ति सारूप्यम क्या है नहीं समझे ना रण जी जी समझ में आई बात हा डूब जाना रसगुल्ला मिला खाने में तल्लीन हो गया आंखें बंद करके खा रहा उसका रसगुल्ला ही बन गया वो डूब गया उसके अंदर योगी जब कोई विस्तु का पश्चु का प्रयोग करता है ना ईश्वर में ध्यान रहता है अथवा अपना अन्य विषय का चिंतन करता है उसका भी करेगा ये देखेगा ये जड़ वस्तु है ये इसमें चीनी मिली हुई है मीठी है ये बस इतना तो ध्यान रहेगा उसको ये मीठी है ये चीनी है ये मावे का बना हुआ है ये स्वादिष्ट भी है ये शक्तिशाली भी है बस इतना है हा हा हा हा ऐसा नहीं करता सुखदायी बनाना संस्कार बनते हैं उसके संस्कारों को मारा जा सकता है दबाया जा सकता है पकड़ा जा सकता है निर्बल बनाया जा सकता है वो होता क्या है हम पकड़ नहीं पाते हैं। जो रोग जो दोष जो त्रुटियां हम जो दिन में करते हैं व्यवहार में करते हैं हो गई थोड़ा सा दिक्ले स्वारी गलती हो गई फिर कर दी फिर कर दी फिर कर दी फिर कर दी फिर कर दी फिर कर दी फिर कर दी संस्कारों को नष्ट करने वाले व्यक्ति को अपने मन को अपनी बुद्धि को अंतकरण को कुछ भी कह दीजिए जैसे मदारी रीछ को बांध के रखता है ना या बंदरिया को बंदर को बांध के रखता है इस प्रकार बांध के रखना पड़ता है पता चले यहां पतन है नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पतन है नहीं देखूंगा मैं यहाँ पतन है नहीं सुनूंगा मैं यहाँ पतन है नहीं मिलूंगा मैं ऐसे पकड़ना पड़ता है कितनी हानि क्यों ना हो लोग नाराज होते हैं ये बैठ के मेरे माता जी एक तो भले नाराज होती रहे जब मैं मेरे को खतरा है राग राग का उस काम को हम नहीं करते ठीक है बहुत से काम मजबूरी में करने पड़ते हैं हमें चाहते भी लेकिन जहां हमारे हाथ में उनको बचने बस, का प्रयास करते हैं यह राग की स्थिति है, है इस काम करने से संस्कार उभरेंगे खाने से ये पीने से ये बोलने से ये वहां जाने से यह काम करने से संस्कार उभरेंगे वहां पकड़ के रखते हैं जितना सामर्थ्य है। संस्कारों को नष्ट किया जा सकता है बनाने वाले भी हम हैं और बहुत शीघ्र बहुत शीघ्र ध्यान के माध्यम से ध्यान के पीछे सावधानी सतर्कता उसके पीछे संकल्प उसके पीछे पुरुषार्थ उसके साथ में तपस्या उसके पीछे त्याग उसके साथ में ऐश्नाव का नाश वो क्या कहेगा आप तो ऐसे करने लगे, लोग क्या कहेंगे वो दुनिया की देखता है वो बहुत सी बातें हम स्वामी जी महाराज के सामने जाते थे स्वामी जी हम ऐसा काम करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे आप लोग को विचार कर रहे हैं ईश्वर का विचार कर रहे हैं लोग बढ़ाए है। है कि ईश्वर है ऋषि बढ़ाए कि लोक बड़ा है यह सब मरने वाले सब झूठे आदमी है प्रकार की बातें करते हैं। माता जी ईश्वर बड़ा है नाराज होते होने नहीं। ये मुझे कभी मना के भिजवाए कभी कोई हलवा भिजवाए कभी अब तो नहीं भिजवाती <laughs> मैंने कहा माता जी मेरे बहुत जबरदस्त संस्कार थे खाने पीने के बचपन में जो मैंने खाया है मिलता है अमीरों को मिलता है अमीरों की तरह खाया हमने खूब बढ़िया खाया है बड़ी मुश्किल संस्कार मैंने नष्ट किया पैंतीस वर्ष में तपस्या की है और मेरे तपस्या को आप बिल्कुल नष्ट करना चाहते हैं ऐसा नहीं जीव शिष्ण रोदर जीव जो है ये ऐसी इंद्रिय है ये पतन को शीघ्र प्राप्त कराती है ध्यान देने वाली चीज विशेषकर इस क्षेत्र में ब्राह्मण जो होते हैं ना प्राय देखने में आता है वो भोजन भट्ट होते हैं ब्राह्मण भोजन भट्ट ध्यान रखना मैं तो परीक्षण करता रहता हूं कईयों का किया मैंने थोड़ा सा डील दे दो पता चल जाता है हम परीक्षण नहीं करते हैं पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कौन संस्कार उभरा हुआ है मार्ग का पता मार्ग का निर्धारण नहीं करें हमारा श्रेय मार्ग नहीं प्रेम मार्ग श्रेय मार्ग है हमारा प्रेम मार्ग नहीं हम अपने आप को योगी मांग कर चले ऋषि के अनुयायी उसका अनुकरण करके चले हम हम योगी नहीं है लेकिन योगियों की नकल करें हम तब स्थिति बनती तो संस्कारों का बनाना जो है हमारे हाथ में है और संस्कार जिसके बन गए वो बन जाता रहते व्यक्ति कपड़े की चमड़े की कीमत नहीं है आप देखेंगे इसी रंग रूप आकार वाला व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। मैं वैज्ञानिकों को देखवा वही रंग रूप आकार है जो हमारे है। मैं बड़े और वक्ताओं को देखवा मैं बड़े कार्यकर्ताओं को देखो ऋषमुनियों को देखो आदर्श सन्यासियों को देखो वीरों को देखो उनके दो पाव हैं कीमत उनकी विचारों की है विद्वान विद्वान की वाणी उसके महत्ता है उसकी व्यवहार के पिछय वाणी है वाणी के पिछले विचार है विचार के पीछे संस्कार है संस्कारों का निर्माण करना चाहिए हम यदि एक, एक एक एक करके कल्पना कीजिए जो सबसे कुसंस्कार है मस्तिष्क में बना हुआ दो बातें हैं गुणों का ग्रहण करना दोषों को छोड़ना मेरे अंदर जो ये क्रोध जो है ये बहुत जबरदस्त है अब मुझे क्रोध करना ही नहीं है बस कुछ भी कर जाए संकल्प करे सतर्क रहे सावधान रहे हर समय दिमाग में रखे मुझे क्रोध नहीं करना है क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करना इसके विपरीत प्रेम करना है प्रेम करना दया करनी है क्षमा करनी है, है सहनशील बनाए बने, बने रहना है धैर्यवान बने रहना है प्रेम करना है मेरे को प्रेम करना है इधर नहीं करना है ये दिमाग में करना ही बात और कहाँ उत्पन्न होता है इसको पकड़ना कहां क्रोध उत्पन्न होगा उस व्यक्ति से होगा उस घटना से होगा ऐसे सफलता होने पर होगा इन क्रियाकला कांडों के कर करने में मन में आवेश क्रोध आता है मैं सावधान रहूंगा मैं नहीं होना है मेरे को समाप्त हो जाता है सावधान होने पर सावधान होते हैं तो नहीं उभरता सावधान न होने पर उभर जाता तो आपका ये अध्यापक पता नहीं क्या प्रयोग करते हैं मैं तो फूब प्रयोग करता था मैं, भोजन बंद करा दिया वहां पर पाकशाला में चुप चुप किस्से के आया मैं क्या आज भोजन नहीं बनाना गया क्यों मैंने कहा आपको कह दिया ना बस नहीं बनाना है तो ब्रह्मचर्य थाली लेके गए वहाँ पर बहुत पाठशाला में गए थाली लेकर गए और वहां सूचना मिली भोजन नहीं आज तो वापस आ गए सायंकाल मैंने पूछा कि क्या स्थिति रही तो लोगों ने बताई अपने अपने जिन्होंने पहले विचार रखा था कि कभी भोजन ना भी मिले तो मेरे को दुखी नहीं होना दुख उत्पन्न हो उसको दबा देना है उसका समाधान निकाल लेना है वितरक वृत्ति नहीं उठानी है तो कईयों ने वितरक वृत्तियां उठाई कई वृत्ति क्लिषित हो गए दुखी हो गए विरोध तो कौन करे विरोधों को करने वाली चीज तपस्या करने के लिए आए आप तपस्या करा रहे हैं आप भी लेकिन प्रसन्न बहुत कम हुए जी हसमुख भाई जी आए यहां पर कल मैंने झुपे कैसे कह दिया कि अभी कल भोजन बनाना नहीं है और घंटी बजे की जरूर <laughs> और वहां जाएंगे और वहां खाली हाथ लौटा के आना है तो अति उस समय अनुभूति होती, होती है जिसने तैयारी की है वो बच जाता है युद्ध में तैयारी करनी पड़ती है ओलंपिक्स होते है नहीं है। उसमें वर्षों तक तैयारी करते हैं व्यक्ति गेम से, स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स है वर्षों तक तैयारी करते हैं और गेम होता है दो मिनट का पाँच मिनट का दस मिनट का बस ज़्यादा नहीं घंटे तो दो घंटे के होते हैं ज़्यादा नहीं वर्षों तक तैयारी करते हैं ऐसे ही पतन जो है एक वर्ष में नहीं एक महीने में नहीं एक सप्ताह में नहीं एक दिन में नहीं एक घंटे में नहीं एक मिनट में नहीं एक सेकंड में पता नहीं जाता आदमी का हमारे सामने घटना घट हम मैं पहाड़ियों में जाया करता तब तो आठ दस वर्षों के गया नहीं पीछे एक बार गया था पहाड़ों पे लोग चलते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक पांव टेढ़ा गया हड्डी गई पता चलता नहीं कहां गई आध्यात्मिक बार भी यही है पांच वर्ष दस वर्ष पंद्रह वर्ष बीस वर्ष पच्चीस वर्ष तपस्या करेंगे और एक बार चुके धड़ाम गिर जाते हैं गिरने में तो एक सेकंड लगता एक सेकंड लगता है शरीर से गिरना थोड़ा कठिन है लेकिन वाणी से गिरना उसकी अपेक्षा शीघ्रता से होता है सरल है शीघ्र गिर जाता है व्यक्ति और मन से गिरना और सरल है मन से भी नहीं गिरना और मन से गिरना तब संभव है जब संस्कारों को उठने न दे या बनने न दे या पकड़ा रखे सुंदर रूप को अच्छे रस को अच्छी गंध को अच्छे स्पर्श को अच्छे रूप को इनको सुनकर के मुझे सुखी नहीं होना है संकल्प करने से संस्कार बनते हैं संकल्प ना करने संस्कार जो है बुरे बन जाते हैं नष्ट नहीं हो सकते हो इसलिए संस्कारों का बनाना ही जीवन का निर्माण है कल भी मैंने बताया जो बुद्धि में बैठ गया है जो व्यवहार में आ गया है दृढ़ हो गया है स्वभाव बन गया है वो विद्या कहलाती है पढ़ने से विद्या नहीं होती है पढ़ाने से विद्या नहीं आती है, पूरी लिखने से नहीं आती प्रवचन करने से नहीं आती है और थोड़ा बहुत व्यवहार करने से नहीं आती है व्यवहार भी पूरा कर ले, लेकिन स्वभाव नहीं बनता है तो नहीं आती डर के मारे करते हैं आज हम पचासों क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी खाने की पीने की बोलने की लेने की देने की हम लोगों के भय के मारे परंपरा के कारण स्वभाव अन्य किसी प्रकार से हम कर रहे हैं जो कि चाहते नहीं मन में मन में यज्ञ करने का उत्साह हो और मेरी स्वयं की इच्छा है इस प्रकार मान के व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है व्यायाम भी इस प्रकार घंटी बज गई चलो घंट बज गई चलो कर दो चार लगा दस लगा हैं हैं लेते चलो चलो बज गई मंत्र बोल लेते हैं घंटी बज गई चलो ये ज कर लेते हैं घंटी बज गई चलो ये काम घंटी बजने का कारण करता है व्यक्ति काम स्वभाव से नहीं करता कार्य के विषय में सही है है स्वेच्छा इच्छा पूर्वक उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे ऐसा विचार करके वित्तीय कार्यों को नहीं करता तो उसके संस्कार नहीं है दृढ़ संस्कार और दबाव के कारण बल के कारण भय के कारण ये कार्यो कर रहा है यह स्थिति बनती है संस्कारों को बनाना चाहिए अच्छे संस्कारों को दृढ़ बनाना चाहिए बहुत संस्कार जो अत्यंत अपेक्षित है आवश्यक इसे आध्यात्मिक मार्ग में हम उनके लिए बल नहीं लगाते हैं पूरा अनुशासन नियमों का पालन उत्तरदायित्व का निर्वहन ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के काम आती है मैं यहां देखता हूं और विदिशा में जाके देखता हूं तो मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई देती है मन खिन्न हो जाता है कार्यों को देख करके कार्य पहले तो करते ही नहीं है आता ही नहीं है समय पर नहीं करते हैं अधूरा छोड़ देते हैं बिगाड़ देते हैं अस्त व्यस्त कर देते हैं लंबा काल लगा देते हैं विकृत कर देते हैं अनेक प्रकार की हानियां कर देते हैं तो ऐसी इस स्थिति में व्यक्ति का मन खिन्न जाता है मैं मेरे मन में विदेशों में जाने के बाद में यहां फिर आने के बाद में इन लोगों की स्थिति देख करके मन में खिन्नता आती है सच कहता हूँ आपको विदेशी व्यक्तियों के मैं अवगुणों को जानता हूँ उनके क्या अवगुण है गुणों को भी जानता हूँ मैं उनके गुण जो है बड़े बड़े विद्वानों में नहीं है प्रचारकों में नहीं है सन्यासियों में नहीं है मानों में नहीं है नेताओं में नहीं है अग्रगण्य व्यक्तियों में नहीं है आध्यात्मिक व्यक्तियों में नहीं है ईश्वर को प्रधान मान के चलने वालों में था, स्वतंत्रता सामाजिक हानि राष्ट्र की हानि उद्दंडता बहुत ऐसे दुर्गण दिखाई देते हैं अनुशासनहीनता काम करेंगे वहीं छोड़ देंगे एक खड्डा खोदेंगे ंगे दूसरा खटा हो देंगे एक काम करेंगे दूसरा बिगाड़ देंगे सब जगह ऐसा होता पूरा काम नहीं करते समय पे नहीं करते सुंदर नहीं करते व्यवस्थित नहीं करते शीघ्र नहीं करते हैं हम काम बिगड़ जा रहे भूल जाते हैं काम सबको देखा है मैंने सामान्य मजदूरों की बात छोड़ दीजिए आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा अरे अच्छा वो काम वो तुम भूल गया हमें में बोल आदत बनी बन जाती है व्यक्ति की तो इसलिए ये संस्कारों के बनाने वाला व्यक्ति का जीवन का निर्माण होता है और ये संस्कारों का बना लेना ही जीवन का निर्माण है यही परम पुरुषार्थ है इसके लिए आत्मा और बुद्धि और मन ये बड़े सहायक है विशेषकर आत्मा मैं आत्मा हूं मैं आत्मा अरे वा दृष्टव्य श्रोतव्य, मंतव्यो निध्या चितव्यो मित्रय आत्मनो व अरे दर्शन श्रवणेन मत्या विज्ञान इधम सर्व मिदम बहुत अपनी आत्मा को जान लेता है और फिर कोई काम बुरा नहीं करता बुर काम बुरा नहीं करता वो बिल्कुल बुरा बोलता नहीं है नहीं बुरा बोलने की बात दूरी बुरा विचारता नहीं एक विचार भी उसके मन के अंदर बुरा उत्पन्न नहीं होगा जो द्वेश से ईर्षा से अहंकार से झूठ से छल से कपट से स्वार्थ से अहंकार से उत्पन्न हो इन सब से अलग होकर के केवल मात्र परहित कल्याण सुख शांति आनंद तृप्ति लोगों को देने के लिए कार्य करता बिना प्रमाणों के विचारता ही नहीं कितनी बड़ी चीज आई है ये। ध्यान देना बिना अब स्थिति क्या है देखा है मैंने लोगों को कोई से बात पूछी जा रही है पूरा पूछा ही नहीं जा रहा है और तत्काल उत्तर देने को उद्दित होता है वो सुन सही बात जिनका बड़ा अनुभव है यही उदाहरण मेरा दिनाउ है हमने आध्यात्मिक विषयों में दार्शनिक विषयों में पचास प्रकार की शंख्या सैकड़ों प्रकार की संख्याएं हजार बार सुनी है तो हमें पता है क्या कह रहा है हम कहें हाँ मैंने आपकी शंका को समझ लिया है बहुत सी बातें उसमें भी कहीं गलत निकल जाती है लेकिन प्राय समझ लेते हैं लेकिन जिसने नई चीज सुनी है उसको तत्काल सुनता ही नहीं धैर्य नहीं है ठीक सुनना नहीं समझना नहीं उत्तर देना नहीं कार्य करना नहीं हम जहां जहां, जहां असफल होते हैं जहां जहां हमारी हानि होती है जहां जहां हमारे को अपश्चाताप होता है जहां जहां हमारे को ग्लानी होती है जहां जहां हमारे को दुख होता है जहां जहां हमारा पाप है हिंसा है सब कुछ ले लीजिए उसमें हमारे संस्कार मुख्य कारण है संस्कारों को बनाइए एक बार लंबे काल तक मौन रह करके मन को पकड़ने का अभ्यास बनाना पड़ता है धैर्यपूर्वक बोलो एक उदाहरण आपकी ईश्वर जी इतने ब्रह्मचारियों में मैंने इसको धैर्यशाली देखा मैंने ये हड़बड़ाहट करके नहीं बोलता है धैर्यपूर्वक बोलता है भी गलती कर देता ये दिनेश जी रहे ये विचार के बोलते हैं, और भी मिलेंगे जिनका विचारने का कुछ स्तर है नहीं तो फट उत्तर देते हैं अरे सुनो सही क्या बात है उत्तर देना जरूरी नहीं है हम संस्कारों के वशीभूत होकर के सत्य बात है अतिशयोक्ति नहीं है आत्मा के ज्ञान विज्ञान को शक्ति को बल को छोड़ करके सामर्थ्य को छोड़कर के प्रमाणों को छोड़कर के विवेक को छोड़कर के संस्कारों के वशीभूत होकर के हम दिन में सैकड़ों नहीं हजारों वार लिस्ट वृत्तियां उत्पन्न कर लेते हैं पाप प्रतियां उत्पन्न करते हैं पले, पल पल पल में करते रहते हैं पकड़े आप हमारे पकड़ में आती थी अब भी अनेक बार आती है फिर कहता हूं आपको आत्मा के स्वरूप को ना समझ करके कह मैं आत्मा हूं मन से अलग हूं बुद्धि से अलग हूं अंतःकरण से अलग हूं इंद्रियों से अलग हूं शरीर से अलग हूं संस्कारों से अलग हूं मैं सबका नियंता मैं प्रमाण पूर्वक ईश्वर प्रधान पूर्वक, विचार पूर्वक बुद्धिमत्ता पूर्वक परीक्षण पूर्वक विचार करूंगा फिर बोलूंगा फिर करूंगा मैं इतना परीक्षण कोई नहीं करता है परिणाम यह निकलता है जो संस्कार वशीभूत आ गया किसी को कुछ कह दिया किसी को कुछ कह दिया किसी विषय में, में, में कुछ विचार लिया किसी विषय में कुछ विचार लिया किसी विषय में कुछ विचार लिया किसी विषय में कुछ विचार लिया ऐसा नहीं करना चाहिए उदाहरण स्वामी सत्यपति जी है मेरे सामने ऐसा उदाहरण कोई मिला नहीं आज तक जीवन में बिना विचारे बिना परमाणों के किसी बात को कह दे या मान ले या समझ ले नहीं मिला मुझे आज तक ये हमने सीखा कुछ नहीं सीखा हमने ना कहना स्वामी सत्यपति जी शिष्य हम कहते हैं बड़े घूमते हैं वो और देखना देवसान होने के बाद उसकी गद्दी तो मैं लूंगा गद्दीदारी बनेंगे <laughs> माता जी सुन रहे हैं मेरी बात स्वामी सत्यपति जी को भी समझना बड़ा कठिन है ठीक है ऋषि कोटिम भले ना हो लेकिन यमनियमों के दृष्टिकोण से हमने बात उनको हम देखा सुना जाना इससे बड़े स्वामी ज्ञान है स्वामी ज्ञान को समझना बड़ा कठिन है वो कह रहे हैं मैंने समझ लिया है सारे भारतवर्ष में अधिकतम स्वामी ज्ञान के विषय में जीवन चरित्र के जानने वाले दो तीन विद्वान में एक विद्वान यहां है बैठे हैं हमारे लेकिन हम कह सकते हैं ये सबसे अधिक जानने वाले ये हैं अंधों में काने राजे हैं ले, लेकिन पूरा जानने वाले नहीं हैं स्वामी ध्यान के विषय में महान व्यक्ति था वो महान व्यक्ति मैं उस पुस्तकों को पढ़ता हूं एक पृष्ठ पढ़ता हूं मेरे मन में रोमांच पैदा हो जाता है ऋषि ऐसा बोल सकता है ऋषि सा ले सकता स्वामी उद्यान जैसा कोई नहीं बोल सकता और विशेषकर इसलिए अधिक हम उससे प्रभावित होते हैं ऋषियों ने सूत्रात्मक भाषा लिखी थी अपने बातों को बताने के लिए और स्वामी ज्ञान ने सूत्रात्मक बातें भी लिखी और उसकी व्याख्या स्वामी विधान के विषय में हम अधिकृत उनके कपिल ने कर्णाथ ने गौतम ने बादरण ने जितने ऋषि हुए हैं उन सब ने सूत्रात्मक बातें लिखी है खोल करके नहीं लिखी सामान्य बुद्धओं के समझ में नहीं आए सूत्र समझ करके और अध्यान जी ने उन सूत्रों को मंत्रों को लेकर के खोल करके हमारे सामने रखा विचार के बोलते थे बिना विचारे नहीं बिना प्रमाणों के नहीं प्रमाण पहले और हम बिना प्रमाणों के बिना संकल्प किए बिना प्रभावों को देखे बिना प्रतिज्ञाबद्ध हुए और बिना सात्विक बुद्धि बनाए बिना विवेक के हम कुछ का कुछ बोल देते हैं कुछ का कुछ कर देते हैं कुछ का कुछ विचार लेते हैं दिन में पता नहीं कितने पाप करते हैं ऐश्नाओं से लिप्त हुए हुए हुए पापों से लिप्त हुए हुए और पृष्ठ प्रतियां उठाते रहते हैं स्वयं भी दुखी होते हैं और अपने व्यवहारों से दूसरों को दुखी करते हैं कोई कम करता है कोई अधिक है इसलिए संस्कारों को पकड़ें संस्कारों को पकड़ने का एक साधन है साधना संस्कारों को पकड़ने का लिए आत्मा को पकड़ना पहले पहले पड़ेगा मैं आत्मा हूं मेरे कोई संस्कार न चाहेगा नहीं ये संस्कार हमको नचाह रहे हैं ये नचा रहे हैं आपको नचाते हैं मेरे को भी है इतना नहीं नचाहते तो लोगों तो कुदा रहे हैं वो उड़ा रहे हैं तो संस्कार तो संस्कारों को पकड़ो संस्कारों पकड़ने का सामर्थ्य है आत्म, आत्मा अब घोड़ा क्या है संस्कार मन में बने हुए हैं और मन है जबरदस्त घोड़ा ऐसा उड़ने वाला घोड़ा है अब क्या करें जीवात्मा बंधा हुआ है और घोड़े को छोड़ नहीं सकता नहीं और लगाम को पकड़ करके भी हाथ में नहीं आ रही उसके इतना बल नहीं है तो इस घोड़े को रोकने के लिए आत्मिक बलरूपी हंटर चाहिए कहा मैंने मैं इसको पकड़ूंगा ये संस्कार मेरे को नहीं ला सकेगा ये संस्कार मेरे को इस गलत प्रतीक को नहीं ले जाएगा मैं मैं इसको पकड़ के रखूंगा मैं। जान रूपी हंटर चाहिए तो घोड़े पे लगाम लगा घोड़े पे वो नियंत्रण कर सकता है और नहीं तो वो घोड़ा उसको उखाड़ेगा झाड़ियों में ले जाएगा कीचड़े में ले जाएगा लहू होगा पटक देगा और घोड़ा गिरेगा तो ये भी गिरेगा घोड़ा पानी में तो ये भी पानी में घोड़ा किचन में तो ये भी किचन में घोड़ा जंगल में झाड़ियों में जाएगा ये भी झाड़ियों में जाएगा फंसेगा कटेगा लुटेगा पिटेगा और घोड़े पे नियंत्रण कर ले हंटर से तो क्या होगा जहां चाहे रोक ले जहां जाए उसको घुमाए आगे दाएं बाएं गाड़ी चलाने वाले जानता ना अब इनको बिठा दे जानते हैं अध्यापक जी को बैठा दे हाँ जी ये सोमो चलाओ या ऑटोमोबाइल टाटा मोबाइल सोचो लेके आओ चलो माताओं को ले आओ माता यहाँ पहुंचेगी नहीं करने में करने में गिरेगी वो <laughs> ले आएंगे नहीं लाएंगे इसलिए इस मन रूपी संस्कारों के घोड़े के ऊपर आत्मा जब सवार हो जाता है वो उसको ठीक प्रकार चला लेता अपने नियंत्रण से बुद्धि से और शक्ति मिलती है ईश्वर समाप्त करते हैं कल इस विषय को आग्रह देने का प्रयास करेंगे जाग्र तो दूर मुदी दैव तदुसुप्त तथी दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकम ते मन शिव सकमस्त यशो मनीषिणो यज्ञीण यक्षमंता यदूव यक्षम तन शिव सकलमस्त यदचेतु तिति य्योतिरमृत यस्म रिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्त यनेदूत भुवनम यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे ष्यपरीगृीतमृतन शिवसंकल्पमस्तु यस्मिन् शिव संकल्पमस्त यस्मृच प्रतिष्ठिता यजों सेथना यस्मिन् च तम सर्वमूतम प्रजा तन शिवसंकमस्षारथिश्वाय मनुष्या भीषुभिवाजिन हृदप्रतिम यदि जवेष्ठम तन शिवसंकमस्त शाति शाति शाति सर्वे्य नम सबको सा नमस्ते